वेताल पच्चीसी आठवीं कहानी अंगदेश के गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था उसके तीन पुत्र थे एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा उसके लिए कछुए की जरूरत पड़ी उसने तीनों भाइयों से कछुआ लाने को कहा वे तीनों समुद्र पर पहुंचे वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया बड़े ने कहा मैं भोजन चंग हूं � मजला बोला मैं नारी चंग हूं मैं नहीं ले जाऊंगा सबसे छोटा बोला मैं शैया चंग हूं सो मैं नहीं ले जाऊंगा वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें कौन बढ़कर है जब वे आपस में इसका फैसला ना कर पाए तो राजा के पास पहुंचे राजा ने कहा आप लोग रुकें मैं तीनों की अलग-अलग जांच करूंगा इसके बाद राजा ने मैं खाना नहीं खाऊंगा इसमें मुझे मुर्दे की गंध आती है। वो उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वो भोजन शमशान के पास के खेत का बना था। राजा ने कहा तुम सचमुच भोजन चंग हो तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर वेश्या को मछली भाई के पास भेजा। जो ही वो वह Raja näe yhden kuinka pala laga ja tomaalum huvi, bakri Kedut duut Raja, boda hojuva, ja, bolla, tummushuus nari cheng ho. Iske baad, usne, tirsre, bray ko, soone ke lii, saat, gadno ka, palng diya. deka, uski, piit per, it, Lal reka, keicih. Raja, ko, khavar, meli, to, usne, bichano ko, dikvaya. Saat, gadno उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा आचरज हुआ। उसने तीनों को एक-एक लाख अशर्फियां दी। अब वे तीनों कच्चे को ले जाना भूल गए, वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला हे hey, राजा, तुम बताओ उन तीनों में से बढ़कर कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर शे� और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी दो के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौट कर वहाँ गया। उसे लेकर लौटा, तो उसने नवी कहानी सुनाई। वचन संगीत टंडन प्रस्तुति लिब्रा मीडिया ग्रुप